दोहावली प्रेम और वैर ही अनुकूलता और प्रतिकूलता में हेतु है अमी अगार गार, गार, गार कर तार प्रेम बैर की जनन जुगर जान है बुधन गवार ब्रह्मा जी ने अमृत और विष को निचोड़कर उनके सार रूप में गाली को रचा है इसलिए गाली प्रेम और वैर दोनों की जननी पैदा करने वाली है इस बात को बुद्धिमान पुरुष जानते हैं गवार नहीं हसी मजाक या विवाह के समय दी जाने वाली गाली प्रेम उत्पन्न करती है और द्वेष व मनस्य या क्रोध से दी हुई वैर पैदा करती है स्मरण और प्रिय भाषण ही प्रेम की निशानी है सदान जे मिलन कहें प्रिय बे पै तिन के जाही घर जिनके जिये जो न तो सदा कभी याद करते हैं और न कभी मिलने पर मीठे वचन ही बोलते हैं उनके घर वे ही जाते हैं जिनके ही की आंखें ऊटी होती है अर्थात जो महान मूर्ख होते हैं स्वार्थ ही अच्छाई बुराई का मानदंड है समदसन भूमि परे तो जब तक स्वार्थ है, तब तक सभी वस्तुएं पवित्र और हितकारी जान पड़ती है बिना चाह की वही चीजें जो स्वार्थ के समय पवित्र और हितकारी जान पड़ती थी अब पवित्र और शत्रु के समान दिखाई देने लगती है जैसे जब तक दांत अपने मुंह में रहते हैं तब तक वे माड़ी के समान मूल्यवान होते हैं परंतु वही टूटकर जब जमीन पर गिर पड़ते हैं तब अस्पृश्य हाड़ कहलाते हैं संसार में प्रेम मार्ग के अधिकारी भिड़े ही हैं माखे काक का उलू कबक का दादुर से भय लोग भले ते सुकपिक मोर से कौन प्रेम पथ जोग संसार में अधिकांश लोग तो मक्खी कौवें उल्लू बबुल और मेढ़क के सदिश बिना ही कारण हानि करने वाले पर निंदा रूपी मल भक्षण करने वाले भगवान की ओर से आंखें मूंदे रखने वाले ऊपर से सुंदर वेश धारण कर अंदर से छलने की इच्छा रखने वाले और व्यर्थ का बकवाद करने वाले हो गए हैं और जो कुछ भले लोग हैं वे भी तोते कोयल और मोर के सदिश देखने में अच्छे पर पल में प्रेम तोड़कर भाग जाने वाले बोलने में मधुर परंतु स्वार्थी शरीर से सुंदर परंतु कठोर हृदय हैं प्रेम पथ पर चलने योग्य तो कोई भी नहीं है कलयुग में कपट की प्रधानता हृदय कपट सधरी, बचन कहीं छोली। अब के लोग मयूर जो क्यों मिली मन खोली आजकल के लोग तो मोर के समान है वे सुंदर वेश धारण करते हैं अर्थात ऊपर से बहुत ही अच्छा शिष्टतापूर्ण व्यवहार करते हैं और अच्छी तरह बना बनाकर बातें करते हैं परंतु उनके हृदय में कपट रहता है ऐसे लोगों से दिल खोलकर कैसे मिला जाए तात्पर्य है कि आजकल लोग ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें बनाना और देखने में सभ्यता का व्यवहार करना तो सीख गए हैं परंतु उनके हृदय में सरल प्रेम नहीं है वे उस मयूर के समान है जिसका शरीर बड़ा ही मनोहर और वाणी अत्यंत मधुर होती है परंतु जो हृदय का इतना कठोर होता है कि बड़े बड़े जहरीले सांपों को निगल जाता है कपट अंत तक नहीं निभता चरन चो चलो चन चलो चलो चाल छीर नीर विवरण समय ही काल बगला चाहे अपने चरण चोच और और आंखों को हंस हंस की तरह रंग ले चाल भी चलने लगी परंतु जिस समय दूध और जल को अलग अलग करने का अवसर आता है उस समय उसकी पोल खुल जाती है कुटिल मनुष्य अपनी कुटिलता को नहीं छोड़ सकता मिलाए जो सरल ही सरल है कुटिल न सहज बिहाय सो सहे तुझो वक्रगति ब्याल न बिल समय कुटिल मनुष्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता यदि वह किसी सरल हृदय पुरुष से सरल होकर मिलता भी है तो समझ लेना चाहिए कि उसके ऐसा करने में कोई न कोई हेतु अवश्य है जैसे सांप टेढ़ी चाल से बिल में नहीं घुस सकता इसलिए बिल में घुसने के लिए वह उस समय टेढ़ी चाल छोड़कर सीधा हो जाता है परंतु वास्तव में उसकी स्वाभाविक टेढ़ी चाल नहीं मिटती दुख न देव दुखे तुलसी सज्जन की रहनी, पावक पाली बीज तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जनों की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे आग और पानी के बीच में रहना वे थोड़ी पूंजी वाले मित्र से तो धन मांगकर उसे कष्ट नहीं देंगे ऐसे करने में उन्हें अग्नि में जलने के समान पीड़ा होती है और धनवान नीच मनुष्यों से वे मरने पर भी अर्थात अत्यंत विपत्तियों में भी नहीं मांगेंगे क्योंकि उससे मांगना उन्हें जल में डूब जाने के समान प्राण घातक प्रतीक होता है अतः वे अभाव का कष्ट ही सहते रहते हैं संग सरल हर गन सज्जन और कुटिल दुष्ट का साथ हो जाने पर भगवान विष्णु और शिव ही निर्वाह रक्षा करते हैं राहु के ग्रहों की गणना में गिने जाने पर ब्रह्मा ने उसको बिना पेट पेट का बना दिया। यदि वह पेट ही ना होता तो उसका तथा अन्य ग्रह का संग मिलता ही नहीं, क्योंकि वह दुष्ट ग्रह होने के कारण साथी सरल ग्रहों को कभी खा डाले होता है स्वभाव की प्रधानता हु के संग तुलसी चंदन बिटपबसी विष भये न भुंग तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन का संग होने पर भी नीच मनुष्य अपनी नीचता को नहीं छोड़ता चंदन के वृक्षों में निवास करके भी सांप बिश रहित नहीं हुए भलो भलाई पे लह लह नीच सुधा सराही अमृता भला आदमी अपने भलाई से और नीच अपनी से ही शोभा पाता है अमृत की प्रशंसा इसलिए की जाती है कि वह अमृत प्रदान करता है और विश्व वही सराहनी है जिससे शीघ्र ही और सहज ही मृत्यु हो जाए मिथ्या माहुर सज्जन खलही गरल समसांच तुलसी चुवत पराय जो पारध पावक आंच सज्जन पुरुष के लिए असत्य विष है और दुष्ट के लिए सत्य विष के समान है सज्जन असत्य को और दुष्ट सत्य को छूते ही वैसे ही भाग जाते हैं जैसे अग्नि की आंच लगते ही पारा उड़ जाता है सत्संग और असत्संग का परिणामगत भेद संत संग अपवर्ग कर भव कर पंथ का संत कवि कोंथ संतों का संग मोक्ष बंधन से छूटने का और विषयी पुरुषों का संग संसार बंधन में पड़ने का मार्ग है इस बात को संत कवि ज्ञानी और वेद पुराण आदि सदग्रंथ सभी कहते हैं सुकृत न सुकृति पारी कपट न कपटी नीच मरत सिखावन दे चले गिद्ध राजमा पुरुष अपने पुण्य को और नीच कपटी मनुष्य अपने कपट को मरते दम तक नहीं छोड़ते जटायु और मारीच मरते मरते इसी बात की सीख दे गए हैं जटायु ने सीता के छुड़ाने के प्रयत्न में परोपकारार्थ प्राण छोड़े और मारीच ने मरते समय भी राम के से में हा लक्ष्मण कहकर सीता जी को धोखा दिया